उस गांव में एक, एक किसान रहता था खेती बाड़ी से वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था उसके घर एक लड़का नौकरी पर आता था जिसका नाम था रामदीन पिछले कुछ वर्षों से बारिश न होने के कारण गांव में पानी की बहुत कमी थी और ये रामदीन बहुत ही लापरवाह था उसे पानी का बिल्कुल मोल नहीं था अपनी लापरवाही के कारण वह पानी कम इस्तेमाल करता था गिराता ज्यादा था किसान को इस बात पर बहुत गुस्सा आता वह कई बार रामदीन से कह चुका था इस तरह पानी की बर्बादी मत करो वैसे भी पानी बहुत कम है लेकिन रामदीन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता था एक दिन, एक दिन किसान ने गुस्से में आकर रामदीन को घर से निकाल दिया बेचारा रामदीन गांव से निकलकर जंगल में भटकता रहा भूख और प्यास के मारे उसका बुरा हाल था भटकते भटकते आखिर वह एक गांव में पहुंचा। गांव देखकर उसकी जान में जान आई सोचा शायद गांव में कुछ खाने को मिल जाए जब वह और अंदर पहुंचा, तो देखा कि एक कुएं के पास लोगों की भीड़ लगी हुई है उसने एक गांव वाले से पूछा क्या बात है भैया यहाँ इतनी भीड़ क्यों है गांव वाला बोला कुछ दिन पहले इस कुएँ में बहुत पानी था ठंडा और मीठा पानी लेकिन क्या बताएं भैया अब तो ये पानी सूख गया है ऐसा क्यों हुआ कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आता है लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया है हम सोच रहे हैं कि कोई इस कुएँ में उतरे और रहस्य का पता लगाए लेकिन कोई अंदर जाने को तैयार ही नहीं होता है रामदी ने सोचा क्यों न मैं इस रहस्य का पता लगाऊं और बदले में कुछ इनाम प्राप्त करूँ उसने गाँव वालों ऐसी कहा आप लोग चिंता ना करें मैं इस कुएं में उतरने के लिए तैयार हूँ गांव वाले बड़े खुश हुए उन्होंने एक बहुत मजबूत रस्सी में एक बड़ी सी बाल्टी बांध दी और उस बाल्टी में रामदेन को बैठाकर उसे कुएं में उतार दिया कुएं की तली तक पहुँचते ही रामदेन बड़ी जोर से चीखा आहा! उसे अपनी पीठ पर, पर कुछ, कुछ बोझ सा, सा महसूस हुआ उसकी चीख सुनकर गांव वालों ने जल्दी जल्दी, जल्दी, जल्दी बाल्टी, बाल्टी को ऊपर खींचा और जब रामदीन पेपर पर आया तो देखते, देखते क्या है कि रामदीन की पीठ पर एक, एक मगरमच्छ चिपका हुआ है यहाँ देखकर सारे लोग बहुत डर गए और डर कर वहाँ ऐसी भाग गए रामदीन भी लोगों की चीख पुकार सुनकर तेजी से भागने लगा भागते भागते वह एक निर्जन स्थान में पहुंचा। अचानक उसे लगा कि उसकी पीठ का बोझ कुछ कम हो गया है उसने निगाह उठाकर देखा उसे पीठ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया और जब सामने देखा तो सामने एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी लड़की ने कहा घबराओ नहीं मैं ही तुम्हारी पीठ पर बैठी हुई थी लेकिन मैं इस रूप में ज्यादा देर तक नहीं रह सकती मैं चिड़िया बन जाऊंगी और तुम मुझे एक पिंजरे में बंद करके इस देश के राजा के पास ले जाना मैं राजा को एक बहुत मधुर गीत सुनाऊंगी, गीत सुनकर राजा मोहित हो जाएगा वह तुमसे कहेगा की यह चिड़िया मुझे दे, दे दो वह तुम्हें इसके लिए मुँह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार हो जाएगा लेकिन तुम धन दौलत मत लेना तुम राजा से उसके हाथ पर बंधा हुआ बाजूबंद मांगना राजा बाजूबंद देने को तैयार नहीं होगा लेकिन तुम अपने जिद पर अड़े रहना और बाजूबंद लेकर ही मुझे राजा को सौंपना कुछ ही क्षण में वह लड़की चिड़िया बन गयी रामदीन चिड़िया को अपने हाथ पर बैठाकर नगर की ओर चल पड़ा रास्ते में उसने एक पिंजरा खरीदा और चिड़िया को उस पिंजरे में बंद कर दिया पिंजरा लेकर वह राजा के महल की ओर चल पड़ा कुछ देर बाद वह राजा के महल में पहुंच गया राजा संग मरमर के बने हुए अपने सुंदर महल के छज्जे में घूम रहा था महल के पास पहुंचते ही चिड़िया ने मीठे स्वर में गाना शुरू कर दिया चिड़िया का मधुर गाना सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस चिड़िया वाले को मेरे पास ले आओ राजा ने रामधीन से कहा यह चिड़िया मुझे दे दो इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत इनाम दूँगा रामदीन बोला ये चिड़िया मुझे बहुत प्यारी है इसे मैं तुम्हें केवल एक शर्त पर ही दे सकता हूँ आप अपना बाजूबंद मुझे दे दीजिए राजा रामदीन की यह बात सुनकर हैरान रह गया वह बोला यह बाजूबंद मैं तुम्हें नहीं दे सकता तुम और जो चाहे वह मुझसे ले लो यह मेरी प्यारी बेटी की निशानी है इसमें उसकी तस्वीर लगी हुई है रामदेन को उस चिड़िया की बात अच्छी तरह से याद थी, इसलिए वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और आखिरकार राजा ने बाजूबंद उतारकर उसे दिया और चिड़िया का पिंजरा अपने पास रख लिया रामदेव ने राजा से कहा कि मैं जाने से पहले इस चिड़िया से एकांत में कुछ बातें करना चाहता हूँ राजा एक तरफ हो गया राम दिन ने चिड़िया से पूछा बोलो चिड़िया रानी अब मैं क्या करूं? चिड़िया बोली अब तुम दोबारा उस कुएं पर जाओ जहाँ मैं तुम्हें मिली थी उस कुएं की तली में सफेद रंग का एक चमत्कारी पत्थर है उसे लेकर आओ उसके पास ही दाए हाथ की तरफ एक काला कलूटा भयानक राक्षस बैठा हुआ है लेकिन, लेकिन तुम, तुम उस राक्षस से डरना नहीं वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता यह बाजूबंद तुम्हारी रक्षा करेगा कुएं की तली में पहुँचते ही एकदम उस पत्थर को उठाकर राक्षस की ओर फेंक देना पत्थर लगते ही वह राक्षस मर जाएगा बाद में तुम उस पत्थर को उठा लेना और उसे लेकर यहाँ आ जाना यहाँ आकर मेरे पिंजरे के सामने खड़े होकर उससे इस बाजूबंद को छू देना रामदीन फिर उसी गांव की तरफ लौट पड़ा उसको देखकर गांव के लोग एकत्रित हो गए वे सब उसे बड़े आश्चर्य से देख रहे थे एक ने पूछा अरे तुम अभी तक जिंदा हो मगर मछ ने तुम्हें खाया नहीं रामदीन बोला देखते नहीं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। अगर तुम लोग चाहो तो मैं फिर से एक बार इस कुएं में उतरकर रहस्य का पता लगाना चाहता हूं। गांव वालों ने उसे बाल्टी में बैठाकर कुएं में उतार दिया कुएं की तली तक पहुंचने पर उसने गौर से देखा बीच में वही चमत्कारी पत्थर पड़ा हुआ था राम ने बड़ी फुर्ती ऐसी पत्थर उठा राक्षस की ओर फेंका पत्थर से टकराते ही वह राक्षस गायब हो गया और धुआं उठने लगा उसने जल्दी से लपक कर उस पत्थर को वापस उठा लिया पत्थर को उठाते ही उठा जमीन की तली से पानी निकलने लगा रामदेन जोर जोर से चिल्लाया पानी आ गया पानी आ गया, गया। कु में पानी आ गया है मुझे बाहर निकालो गांव वालों ने बाल्टी ऊपर खींचकर उसे कुएं से बाहर निकाला कुएं की तली से पानी खूब तेजी से निकलने लगा गांव वाले यहाँ देखकर खुशी से नाचने लगे रामदीन भीड़ से आंख बचाकर पत्थर के उस टुकड़े को लिए हुए नगर की ओर चल पड़ा कुछ दिन में वह राजा के महल में पहुंच गया वहाँ पहुँच उसने राजा से कहा महाराज मैं चिड़िया से एक बार और मिलना चाहता हूँ राजा ने उसे आज्ञा दे दी चिड़िया उसे देखकर खुशी से झूम उठी और जोर जोर से गाने लगी रामदीन चिड़िया के पिंजरे के समीप पहुँचा उसके सामने खड़े होकर उसने पत्थर से बाजू बंद को छुआ जोर से विस्फोट हुआ और चिड़िया का पिंजरा टूट गया और ये क्या चिड़िया की जगह एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी लड़की को देखते ही राजा खुशी से झूम उठा उसने आगे बढ़कर उस लड़की को गले से लगा लिया और भाव विभोर होकर बोला मेरी बच्ची मेरी प्यारी बच्ची तुम इतने दिन तक कहा रही तुम्हारी याद में तो मैं पागल हो गया था बेटी अपने पिता से मिलकर कुमारी भी बहुत प्रसन्न हुई उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहा उस दिन जब मैं महल के बाहर जादू का खेल देख रही थी तो जादूगर मुझे उठाकर ले गया जब उसने अपना मुखौटा उतारा तो मैं भय से कांप ऐसी वह बहुत काला कलूटा भयानक राक्षस था मैंने भागने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मुझे मगरमच्छ का बच्चा बना दिया और अपने झोले में डालकर गाँव की ओर चल पड़ा वहाँ गांव के कुएं में उतरकर उसने सफेद चमत्कारी पत्थर थैली से निकाला और कुएं की तली में छोड़ दिया कुछ ही क्षण में कुएं का सारा पानी सूख गया उसने भयंकर हंसी हंसते हुए कहा हा हा हा हा, हा, हा, हा। तुम जानती हो ये पत्थर बहुत चमत्कारी है अब यहाँ पर, पर मेरा साम्राज्य है, है एक छत्र साम्राज्य कोई मेरा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और, और इस, इस पत्थर इस में ही मेरी जान का रहस्य छिपा हुआ है हा हा हा हा हा इसके प्रहार से ही मेरी मौत हो सकती है वैसे मुझे कोई नहीं, नहीं मार सकता हाँ तुम्हे तुम्हें मेरी, मेरी पत्नी बनना, बनना मंजूर नहीं है तो पड़ी रहो इसी कुएं में।, में अब तुम्हे तुम्हें, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता हा हा हा हा हा। तभी से मैं उस पिशाच से मुक्ति पाने की प्रतीक्षा कर रही थी राजकुमारी ने रामदीन की तरफ इशारा करते हुए कहा अगर यह कुएं में न उतरता तो मैं कभी भी उस राक्षस के पंजे से नहीं छूट सकती थी उसने रामदीन का बहुत धन्यवाद दिया और अपने पिता से कहा इसे आप अपने राज्य में कोई अच्छी सी नौकरी दे दें। राजा अपनी बेटी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ था उसने रामदीन से कहा आज से तुम हमारे दरबार में काम करोगी तुम्हारा काम राज्य भर में कुओं की देखभाल करना होगा जहाँ जरूरत हो कुओं की मरम्मत कराओ ताकि हमारे नगर में कोई कुआं सूखने न पाए जिस नगर में कुएं और तालाब पानी से भरे रहते हैं, उस नगर में कभी किसी चीज का अभाव नहीं रहता है हाँ एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि कोई भी नागरिक पानी बर्बाद न करे रामदीन को पानी का महत्व अच्छी तरह से समझ में आ चुका था राज दरबार में नौकरी पाकर वह बहुत खुश था अभी आप सुन, रहे, सुन थे, रहे थे बाल, बाल कहानी मेहनती रामदीन वाचक स्वर भारती परिमल